राजयोग आध्यात्मिक प्राण का संयम उपरयोग तीन प्रक्रियाओं में से पहली और अंतिम क्रियाएं कठिन भी नहीं और उनसे किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका भी नहीं पहली क्रिया का जितना अभ्यास करोगे उतना ही तुम शांत होते जाओगे उसके साथ ओंकार जोड़कर अभ्यास करो देखोगे जब तुम दूसरे कार्य में लगे हो तब भी तुम उसका अभ्यास कर सकते हो इस क्रिया के फल से देखोगे तुम अपने को सभी बातों में अच्छा ही महसूस कर रहे हो इस तरह कठोर साधना करते करते एक दिन तुम्हारी कुंडलनी जग जाएगी जो दिन में केवल एक या दो बार अभ्यास करेंगे उनके शरीर और मन कुछ स्थिर भर हो जाएंगे और उनका स्वर मधुर हो जाएगा परंतु जो कमर बांध कर साधना के लिए आगे बढ़ेंगे उनकी कुंडलनी जागृत हो जाएगी उनके लिए सारी प्रकृति एक नया रूप धारण कर लेगी उनके लिए ज्ञान का द्वार खुल जाएगा तब फिर ग्रंथों में तुम्हें ज्ञान की खोज न करनी होगी तुम्हारा मन ही तुम्हारे निकट अनंत ज्ञान विशिष्ट पुस्तक का काम करेगा मैंने मेरुदंड के दोनों ओर से प्रवाहित इड़ा और पिंगला पिंगला नामक दो शक्ति प्रवाहों का पहले ही उल्लेख किया है और मेरुमज्जा के बीच से जाने वाली सुषमना की बात भी कही है यह इड़ा पिंगला और सुषुमना प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है जिनके मेरुदंड हैं उन सभी के भीतर ये तीन प्रकार की भिन्न भिन्न क्रिया प्रणालियां मौजूद है परंतु योगी कहते हैं साधारण जीव में यह सुषमना बंद रहती है उसके भीतर किसी तरह की क्रिया का अनुभव नहीं किया जा सकता किंतु ईड़ा और पिंगला नालियों का कार्य अर्थात शरीर के विभिन्न भागों में शक्ति वहन करना सभी प्रणालियों में होता रहता है केवल योगी में यह खुली रहती है यह द्वार खुलने पर उसके भीतर से स्नायुक शक्ति प्रवाह जब ऊपर चढ़ता है तब चित्त उच्च से उच्चतर भूमि पर उठता जाता है और अंत में हम अतीन्द्रिय राज्य में चले जाते हैं हमारा मन तब अतीन्द्रिय अति चेतन अवस्था प्राप्त कर लेता है तब हम बुद्धि के अतीत प्रदेश में चले जाते हैं वहां तर्क नहीं पहुंच सकता यह सुषमना को खोलना ही योगी का एकमात्र उद्देश्य है ऊपर जिन शक्ति वहन केंद्रों का उल्लेख किया गया है योगियों के मत में वे सुषुमना में ही अवस्थित है रूपक की भाषा में उन्हीं को पद्म कहते हैं सबसे नीचे वाला पद्म सुषुमना के सबसे निचले भाग में अवस्थित है उसका नाम है मूलाधार इसके बाद दूसरा है स्वाधिष्ठान तीसरा मणिपुर फिर चौथा अनाहत पांचवा विशुद्ध छठा आज्ञा और सातवा है सहस्त्रार या सहस्त्र पद्म यह सहस्त्रार सबसे ऊपर मस्तिष्क में स्थित है अभी इनमें से केवल दो केंद्रों चक्रों की बात हम लेंगे सबसे नीचे वाले मूलाधार की और सबसे ऊपर वाले सहस्रार की सबसे नीचे वाला चक्र ही समस्त शक्ति का अधिष्ठान है और उस शक्ति को उस जगह से लेकर मस्तिष्क सर्वोच्च चक्र पर ले जाना होगा योगी दावा करते हैं कि मनुष्य देह में जितनी शक्तियां हैं उनमें ओज सबसे उत्कृष्ट कोट की शक्ति है यह ओज मस्तिष्क में संचित रहता है जिसके मस्तक में ओज जितने अधिक परिमाण में रहता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान और आध्यात्मिक बल से बलि होता है एक व्यक्ति बड़ी सुंदर भाषा में सुंदर भाव व्यक्त करता है परंतु लोग आकृष्ट नहीं होते और दूसरा व्यक्ति न सुंदर भाषा बोल सकता है न सुंदर ढंग से भाव व्यक्त कर सकता है परंतु फिर भी लोग उसकी बात से मुग्ध हो जाते हैं वह जो कुछ कार्य करता है उसी में महाशक्ति का विकास देखा जाता है ऐसी है ओझ की शक्ति